दोआा सं संख्या छ के बाद नाथ दीन दयाल रघु राई गौ सन मुख देन खाई चाहिए कर सुसब करी दी दे तुम सुर यसुर चरा चर दी दे संत कहस नीति पिदश चौटेपन जाइयन पकान सासु भजन की जियता भरता जो करता पालक संघरता स्वईर घुबीर प्रणत अनुरागी ja yeah. जघनाथ ममता सब त्यागी मुनिवर जतन करहीं जय लागे भूत राजो विरागी सोई कौशलाघी सरभुराया यू करण तो ही परदाया तो पर जो पीयमानू मोर सिं सुजस होती पुरयती पावन असि कहे नयन नीर दही पद कंपित गात नाथ भज हो रघुनाथ ही अचल हो ही अत खुशिया बल राम चंद्र की जय पवन सुत अनुमान की जय तो भाई सब संतन अब स्मरण करें कि लंका ब्राह्मण अपने दरबार में जब उसने सुना कि भगवान राम और बानस सेना समुद्र पार करके आ गई तो वो चकमका गया और उसके दसों मुख से एक साथ निकल आ कि क्या ये बात सत्य है कि समुन्द्र के ऊपर कुल बांध दिया गया और ये लोग आ गए तो लगा कि वो भयभीत है अपने भय को छिपाने के लिए हंसता हुआ और दरबारियों को ऐसे ही उचला करके वो अपने भवन में चला गया लेकिन जब वहां पहुंचा तो मंदोदरी ने उसे लेकर के उसको अपने मैं में ले गई और वहां उसे समझाने का प्रयास किया तो कल देख रहे थे मंदोदरी ने नीति का सिद्धांत बताया कि वह से करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल से जीत सकें और ये भी बताया कि ये तो भगवान राम है परमात्मा है इन्हीं ने अवतार लेकर के अनेक बार मधुकै का इत्यादि को मारा है और उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अब अवतार लिया तब तो वो सीधे सीधे ये नहीं कहती कि सब लंका में जितने निशाचर ही सब हैं ये सब लोग ये सब मारे जाएंगे लेकिन संकेत उसका यही है कि वो कुछ भारण करने के निश्चय करके आए हैं तब तो उसको ये निश्चय करके लगने लगा कि आगे भविष्य में क्या होने जा रहा है भविष्य के संबंध में कल्पनाएं तो लोग करते ही हैं। अनुमान लगाते हैं लेकिन जिनका की हृदय स्वच्छ है निर्मल है उनका अनुमान बहुत कुछ सही लग जाता है लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति हैं स्वार्थी व्यक्ति हैं मन कलुषित है ये भविष्य की भी जो कल्पना करते हैं या अनुमान लगाते हैं वो यथार्थ नहीं कर पाते हैं केवल अपने ही मन को जो उनकी मन की बात है जो स्वार्थ है उनका वही देखते हैं रावण इस प्रकार कहा है कि कलुषित मन है और वह भविष्य को नहीं समझ पा रहा है मंदोदरी उसके विपरीत दूसरे स्वभाव की है उसका चित्र शुद्ध है शांत है वो सुस्त और उसे भविष्य क्या होने वाला है वो सब दिखाई देने लगता है और वैसा जैसा मंदोदरी कहती है वैसा आगे होता दिखाई भी देता है घटनाएं उसी प्रकार घटती हैं और प्रवर्ध है। मंदोदरी उसको समझाती है देखो राम उनसे उनसे युद्ध करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है कि उनके तो काल कर्म और जीव के हाथ में माने काल उनके हाथ में है रावण आगे दिखे सबका सब उत्तर रावण के पास है वो अपने ढंग से उनका सबका उत्तर देता है ये मंदोधरी कहती है कि काल तो उनके हाथ में है कर्मों के सुभाष कर्मों का फल देना तो उनके हाथ में है जीव जो है वो हो स्वतंत्र नहीं है परमात्मा के ईश्वर के अधीन है ये सब बात उनको समझाती है कि उनसे युद्ध करना ठीक नहीं वो तुम्हारे स्वामी सर्वशक्तिमान तो करना क्या चाहिए एक इस प्रसंग में ध्यान देने की बात भी थी कल उसको दुहे में बात उसने कही कि, कि ऐसा करो कि रामायण सौंप जाने की नाई कमल पदनाथ प्रस्तुत हूँ राज समर्थ बन जाई भजी रघुनाथ ये बात है मने अब रावण भी समय जो हो तृतीय आयु वर्ग में पहुंच गया माने युवा काल उसका पूरा हो गया बड़े बड़े मेघनाथ जैसे पुत्र होकर के शक्तिशाली हो करके और उन्होंने मेघनाथ ने इन को भी जीत लिया ऐसे बलवान और ऐसे शक्तिशाली पुत्र हो गए और पुत्र के भी पुत्र हो गए कोई अभी ऐसे नहीं उसके नहीं है तो इतनी जब यहां तक पहुंच गए स्थिति परिवार के तो अब शास्त्र क्या कहते हैं धर्म क्या कहता है मंदोदरी रावण को वही शिक्षा देती है कहती है अब तुम्हारा यहां पर रहना राज्य करना या राज्य सुख भोगना या इस प्रकार का अभिमान करना बैर युद्ध इत्यादि करना ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता धर्म तुम्हारा है अब तुमको क्या करना चाहिए कि शुद्ध कहूँ राज्य समर्पित अपने पुत्र को अपना राज्य समर्पित कर दो समर्पित करो उसी को राजा बनाते और जबरदस्ती राजा बना दो नबी बनने को तैयार हो तो बना दो कह दो मुझे राज्य नहीं करना तो अपनी तरफ से राज्य छोड़ दो और बन जा भली रघुनाथ और बन में जाकर करो अब न राजा बनकर के रहना है न नगर में रहना है नगर के सुखों को प्राप्त करने की कामना रखनी है बन में एकांत में बास करो मैंने ये सब समस्त भौतिक समृद्धि एक से एकदम से उपरांत हो जाता और पूरा जीवन अपना सुचाओ दूसरी तरफ आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूपे हो जिसमें भौतिकता बिल्कुल न हो और भौतिकता से उत्पन्न होने वाले राग देश काम रोध आदि समस्त विकारों को त्याग करके शुद्ध चित्त होकर के परमात्मा का ही निरंतर चिंतन करो अगर रावण इस प्रकार का करने लगते तो मंदोगरी भी उसको फंस जाती जब वही शिक्षा दे रही स्वयं रावण को कि तुम्हें ये करना चाहिए तो ऐसा न करती हम बंदोदरी का ये प्रयोजन नहीं था कि तुम यहां से निकल जाओ चले जाओ बन में हम यहां रहेंगे वो भी उसके साथ ही जाती और वो भी तब करना चाहती थी वही भगवान का भजन करना चाहती है। लेकिन रावण तो जो है अपने हट पर है आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बंदोदरी इसी बात को फिर और कहती है ये देखते है, नाथ दीन दयाल रघुराई भगवान श्री राम जी के बड़े कृपालु हैं उनकी शरण में जाना चाहिए ये पहली बात ये, ये कहा कि राम सौंप जाने की अब रावण ये कहे कि उनको हम तो सीता ग्रहण कर लाए और उन्होंने हमको युद्ध करने के लिए और मारने के लिए प्रतिज्ञा भी कर रखी है अब सीता जी को वापस करने से क्या फायदा अगर रावण इस प्रकार की शंका करे तो उसका समाधान इस प्रकार से है कि ऐसा समझो कि नाथ दीन दयाल रघुराई नाथ तो संबोधन है रावण के लिए कि हे नाथ दीन दयाल रघुराई भगवान श्री राम जी तो हैं दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले हैं और बाघों सन्मुख गयी ने खाई कहते हैं कि देखो एक उदाहरण देते पशु का कि बाघ जो सिंह है वो भी उसकी अगर शरण में चले जाओ तो वो भी नहीं खाता तो मनुष्य की तो बात ही क्या और भगवान राम तो वैसे ही कृपालू हैं दयालु हैं उनसे डरने की बात नहीं अरे की ये उदाहरण जिस सिंह का ये है इस समाज में प्रसिद्ध तो है कहीं कहीं लोगों के अनुभव इस प्रकार के हैं भी उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं कि सिंह के कभी कभी वन में अगर कोई काम करने वाले या जाने वाले व्यक्ति हैं कहीं कहीं, कहीं बाघ मिल जाते हैं एक कुछ दिन पहले एक बताया एक जगह की नेपाल की तराई शायद में वहां पर बाघ थे और वहां कुछ लोग मजदूर लोग काम कर रहे थे सरकारी कुछ काम चल रहा था सड़क वगैरह बनाने बनाने का <coughs> तो वहाँ बनने जहाँ पे ये काम हो रहा था वहीं पर एक झाड़ी के पीछे बासों के झरमुट के पीछे दो बाघ थे वहां पर <coughs> ये लोग वहाँ काम कर रहे तो किसी ने देख लिया कि तो उसके पीछे तो बाघ बैठे हुए वहाँ पर तो उसने दौड़ करके जो आदमी काम कर रहा था जाकर के बताया जहाँ ठेकेदार वगैरह के यहाँ पर दो तो बाघ है वहाँ पर और खा जाएंगे तो वो ठेकेदार बंदूक उसके पास थी वो इंतजाम रखता था इस प्रकार की बंदूक बंदूक लेकर के आया उनके पास <coughs> तो उसने जब देखा कि धाड़ी के आड़ में है तो बंदूक चलाई उसने उसके ऊपर बंदूक चलाई तो उसने वैसे तो <coughs> सोचा कि इनको भाग जाएंगे भाग बंदूक की आवाज से लेकिन जैसे गोली निकली तो उनको लगी नहीं इधर से उधर निकल गई तो जैसे ही आवाज हुई तो बाघ एकदम से कूद करके आ गई सामने और जहां बंदूक जहां को चला रहा तो था अंदर की उसी के ऊपर आकर के उसको लेकिन तो भाग जो है उनको तो जो है वो हो, उसको बंदूक तो चलाने वाले को उसको मार डाला और जो और कई लोग वहां पर थे उनको भी उन्होंने घायल कर दिया किसी को मार दिया उसमें से एक मजदूर था तो वहां एक नाली थी उसी नाली में वो लेट गया बिल्कुल एकदम जमीन में लेट गया तो बाघ जो है और औरों को तो एक सबके एक के बाद एक के बाद खेत खेत करके सबको मारता रहा और उनको घायल करता रहा लेकिन लौट करके वो बाघ आया और जहां वो आदमी था उस नाली के पास वहां आकर के उसके पास खड़ा भी रहा और हाँफता रहा वो दौड़ते दौड़ते थक गया होगा हाफने लगा होगा तो हाफने भी लगा वहां पर खड़ा खड़ा लेकिन वहां पर जो नाली में आदमी चिपका पड़ा हुआ था उसको उसने मारा वारा नहीं उसको घायल तो भी नहीं किया कुछ भी नहीं उसको लगा अब ये देखते हैं कि देखो ये पशुओं का स्वभाव ये है कि जो उनसे विरोध करता है उनके प्रसन्न आक्रमण उनको करेगा अपने बचाव के लिए करने के लिए झगड़ा करते हैं लड़ाई करते हैं अगर उनसे इस प्रकार से न करें तो वो भी अगर इसका ना बाघ किस्थान में गए कभी कभी इस प्रकार तो बताया जाता है कि अगर जंगल में अगर किसी प्रकार बाघ मिले रिछ मिले तो छोटे बच्चों को बताया जाता था तो पहले कि तो फिर ऐसा करना चाहिए कि वहीं जेट जाना चाहिए और ऐसे लेट जाना चाहिए जैसे मर गए सांस साध करके लेट जाछ तो तो है भालू ये जो कोई आएगा उसमें जो है सिंगिंग गायेगा तो बस सुख शांत करके चला जाएगा वो तो ये लोग जो हैं जब जीवित होते हैं और तो लड़ने वाले होते तभी उनको मारते हैं इस प्रकार से मरा हुआ समझ करके पड़ा हुआ मारते नहीं बचने का तरीका है तो ये मानो उनके स्वर्ण में जाना है ये तो उसका उदाहरण मंदोदरी देती है कि अगर आप जाकर के उनके भगवान श्री राम जी के शरण में जाएंगे और नाइ कमल पदमाथ पर जब अपना सिर उनके शरण कमलों में झुका देंगे उनके पैरों के ऊपर अपना सिर रख देंगे तब भला वो तुमको कैसे मारेंगे तो मारने की उनकी प्रतिज्ञा भी खत्म हो जाएगी तो नहीं मार सकते तुम <coughs> तो ऐसा करके मंदोदरी यह हमको समझाती है को कई चाहिए कर्म से सब करी बीते अब वो जो मानव प्रस्थी बनने की शिक्षा है वो आगे फिर कहती कहती एक तो ये सीता जी को वापस करो भगवान की सरण में जाओ और उसके बाद राज्य भी करना ठीक नहीं तुम्हारे लिए मानव प्रस्थी बनो के चार करने से सब कर बीते जो तुम्हें करना था सब कर लिया तुमने कर बीते कि मैंने वो काम खटा अब करने के लिए तुम्हें क्षमता भी नहीं कोई और तुम्हें करने के लिए तुम्हारे लिए उचित भी नहीं समय लिया उसका और कहते तुम सूर्य असर चरा कर जीते और तुमने देवताओं को असरों को सब कुछ जीत लिया तो ये तुमने बड़ा प्रसाद का काम किया बहुत बड़ा काम तुम्हारा हो गया चलो जीवन में तुमने बड़े अपना बल पौरुष सब दिखा लिया कर लिया तुमने अपने कितना बड़ा राज्य बना लिया राजा बन गए और क्या करना चाहिए था खो गया सब जो कुछ करना था कहते संत का है ऐसा नीति दशानंद कहते हे दशानंद संत लोग ऐसी नीति कहते हैं क्या संतों की नीति है चौथे पन जाइए न राजा को चौथेपन में बन में चले जाना चाहिए राज्य छोड़कर भागवत ग्रंथ में देखते हैं तो तमाम राजाओं की कथाएं आती हैं और वो सब राजा अपने राज्य छोड़ छोड़ करके बन में चले जाते हैं बाद में तो भगवान कृष्ण की कथा अवतार की कथा तो बाद में आती है पहले नवाध्यायों तक तो बार बार अनेक राजाओं की कथा आती है और वे राजा जितने थे सबके सब, के सब राजा लोग अपने वृद्धावस्था में राज्य छोड़कर के वन में चले गए और तपकर रह लगे तो ये जो है धर्म जी ही कहता है धर्म जो है धर्म का आधार वर्ण और आश्रम दो है वर्ण के माने कौन व्यक्ति कैसे स्वभाव का कैसी योग्यता क्षमता है उसके अनुसार उसका, उसका कर्तव्य निर्धारित होता है और दूसरा फिर आयु के अनुसार आश्रम के माने उसकी आयु बाल काल में क्या कर्तव्य है युवा काल का क्या कर्तव्य है वही जो कर्तव्य है वही उसका धर्म है अब जहां उसकी तृतीय आयु चौथी आई अब वो चौथी आयु में अवस्था में उसको के में लगे रहना अधर्म है धर्म नहीं बल्कि धर्म विरुद्ध आकरण है तो ये इसीलिए कहते कि संतों का ऐसा करना शास्त्र का ऐसे ही कथन है अपने जितने प्राण आदि ग्रंथ है वेदादि ग्रंथ है उनमें समय जहां धर्म का निरूपण किया गया तो ये कहा गया युवा व्यवस्था में अपने ग्रस्तम का पालन करने के बाद व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए संत कहाइए सुनी दस आनंद चौथे पन जाइए मृत चौथे पन में वृद्धावस्था में व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए घर में रहने अब इसके साथ साथ अनेक समस्याएं जो हैं व्यक्ति की परिवार की समाज की किसी विधान से हल होती हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं व्यक्ति की भी जो समस्याएं हैं वो भी परिवार छोड़ देने में ही उनकी हल होती है परिवार की भी जो समस्याएं हैं वो भी वृद्ध पुरुष घर छोड़कर के चले जाते हैं तभी परिवार की समस्याएं हल होती हैं नहीं तो वो परिवार में रहकर के समस्याएं स्वयं बन जाते हैं और बनाए रखते हैं और देश की जो समस्या है जैसे देश में अधर्म फैला हुआ है अनैतिकता फैली हुई है इसका भी कारण यही है कि व्यक्ति जो है वो हो में चाहिए कि समाज सेवा में लगे धर्म प्रचार में लगे अध्यात्मिक प्रचार में लगे लोगों में इस प्रकार का प्रसार लावे जिससे कि वो हो अनैतिकता के गड्ढे में जो दुर्बल होकर के गिरते जाते हैं उनसे उनको बचावे शिक्षा उनको दे तो उससे समाज की और देश की भी रक्षा हो तो ये, ये विधान जो है वो सभी का हित में रख करके इस प्रकार का विधान है चौथे पन जाइए नरवकानंद ता भजन कीजिए कहां भरता और वन में जाकर के भगवान का भजन करे भगवान का भजन करने के माने उसने जो अपने जीवन भर में गृहस्थ धर्म में रह करके जो अनेक प्रकार के विकार अपने अंदर उत्पन्न अगर कर लिए हो तो आप चाहिए कि इस में पहुंच करके उन विकारों से छुट्टी पावे समाज में रह करके व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है नाना प्रकार के राजद्व आज भी उत्पन्न होते हैं समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे व्यक्ति का मन कलुषित हो जाता है उसको शुद्ध शांत बनाने के लिए तप करना पड़ता है एकांत स्थान में जाकर के तब कर <coughs> अज्ञान रागद्वेष काम क्रोध लोभ, मोह ईर्षा द्वेष छल प्रपंच पाखंड दम्भ नाना प्रकार के विकार ये है ये तब के ही द्वारा दूर होते हैं जब व्यक्ति एकांत में रहे तपस्या करेगा तपस्या करते करते अपने आप को शक्तिशाली बना बनावे और बना बनावे परिस्थितियों का प्रभाव उसके ऊपर न पड़े व्यक्तियों के अनुकूल प्रतिकूल व्यक्तियों की जो समस्याएं उत्पन्न करते हैं उनका उसके ऊपर प्रभाव न पड़े दुर्बल व्यक्ति जो होते हैं उनसे अगर कोई व्यक्ति का कदम है बात चढ़ जाएगा मारा क्रोध के बुलबुला हो जाएगा परेशान हो जाएगा भागा भागे पड़ेगा ये कमजोर व्यक्ति का लक्षण है अगर शक्तिशाली व्यक्ति हो तो इस प्रकार के बात बोलने वाले व्यक्ति तो कोई प्रभाव नहीं वो कहेगा कि तुम्हारी समझ ही कितनी है जो तुम तो हमको ऐसे बोल रहा है ये गंभीरता है ये परिपक्वता है जो परिपक्व जिनकी बुद्धि हो गई वो इन छोटी छोटी बातों के पीछे चढ़ते पढ़ते नहीं इस प्रकार की छोटी मोटी बातों में पढ़ते नहीं ये बचकानी बातें दुर्बल व्यक्ति के व्यक्तित्व के बुद्धि के व्यक्ति इन्हीं सब बातों के झगड़े के सारे पढ़ते भी हैं चढ़ते चढ़ते भी हैं और झड़ाई करते हैं कहा भी करते हैं व्यर्थ का समय नष्ट करते हैं सशक्त व्यक्ति हैं और शक्ति आती कहां से परमात्मा का ध्यान चिंतन करने से परमात्मा भाव का हृदय में जहां बात हुआ तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो परमात्मा हृदय में आया उसका चिंतन करते हैं तो व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है परमात्मा और उस शक्ति के बल पर व्यक्ति इतना श्रेष्ठ महान बनता है कि वो फिर शेष जीवन जो उसका स्वयं शांतमय प्रसन्न और आदर्श जीवन बनता है और उसी के आदर्श से प्रभावित होकर के आगे व्यक्ति देखते हैं कि व्यक्ति होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जैसा ये आदर्श व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए उसकी तैयारी जो है वो वन में की जाती है वन में जाकर के समय नष्ट करने के लिए नहीं है भाग करके अपने आप को कहीं त्रस्त करने के लिए अपने आप को हीन भावना उत्पन्न करने के लिए नहीं है कि समाज में कहीं खतें नहीं कहीं चला नहीं तो चलो भाव से भाग करके कहीं पलायनवाद नहीं है ये व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए उसका मुख्य धर्म है इसी में व्यक्ति का समाज का सत्ता है इसलिए वही उन्हीं की तरफ बता रहे हैं कि साजन कीजिए कहां भरता जो करता पालक संघरता ये परमात्मा के लिए बोलती वही परमात्मा वही ईश्वर जो, जो जगत की रचना करता है जगत का पालन करता है जगत का श्रृंगार करता है वो सर्वशक्तिमान है उसी का चिंतन करना चाहिए वो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान सर्व सर्वज्ञ परमात्मा जो सर्वांतर्यामी है उसका भजन करो माने धीरे धीरे अपने अंदर भी उसी परमात्मा की शक्ति लाओ परमात्मा भाव लाओ <ग़ी> और सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी जो तो कहते हैं कि इस ये सोई रघुवीर जो कि सारे से जगत का पालन करने वाले और रचना करने वाले और विनाश करने वाले हैं सोई रघुवीर वही भगवान राम है ऐसा नहीं कि जगत की रचना किसी दूसरे ही नहीं की ये राम तो दूसरे हैं वही जो अन्य अनंत शक्ति परमात्मा सच्चिदान स्वरूप परमात्मा वही सर, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यानी और उसी ने अवतार लेकर के लिया तो ये भगवान श्री राम जी रघुवीर रघुवंश से रोमणी भगवान राम है और प्रणता अनुरागी जो उनके शरण में आते हैं उनके ऊपर प्रेम रखने वाले हैं कृपा करने वाले हैं रक्षा करने वाले हैं इसलिए उनके शरण में जाना चाहिए और नाथ ममता सब त्यागी अब कहते हैं कि हे नाथ उसका भजन करो ममता सब त्यागी ममता के माने मेरापन <coughs> मेरापन के माने मेरा राज्य मेरा बल मेरी बुद्धि ये सब चीज बातें हैं इनका ममत्व तो माइनस जो है कहते हैं ममता माइनस को छोड़ो आईनेस अहंकार छोड़ो अहंता और ममता ये दो समस्याएं हैं सबसे बड़ी समस्याएं। है मेरा मन का भाव छोड़ा मेरा कुछ नहीं कहीं कुछ मेरा नहीं मैं न शरीर मैं, न जीव में अगर मैं अगर कुछ है तो मुख्य रूप से जो सर्वांतरयामी परमात्मा वही मैं पर वही सब है और उसके कहीं कुछ नहीं बस इस भाव को ला करके दृढ़ करो बार बार विचार करो इसी प्रकार का तो वही परमात्मा जो सर्वत्र विद्यमान है व्याप्त है अनंत चेतना सत्ता है वही अपना स्वरूप है वही अपनी सत्ता है मैं उससे भिन्न नहीं और ये सब मैं जिसमें जहां कहीं ममता है वो सब कुछ मेरा नहीं ये शरीर आज में जो हम लगता है ये सब झूठा है सब भ्रांति है इसमें कुछ तत्व तो नहीं इस प्रकार की दृढ़ता लाने के भजऊनाथ ममता सव त्यागी सब कह कर के ये बता दिया ममता ने एक प्रकार की होती है परिवार में भी है धन में भी है राज्य में है पुत्रों आदमी में भी शरीर में भी है यश कीर्ति में भी है स्वर्ग आदि में भी ममत्व होता है व्यक्ति को अपनी बुद्धि में भी ममत्व होता है मैं बड़ा समझदार हूं मैं बड़ा ज्ञानी हूं वो भी होता है इस प्रकार के तो ये नाना प्रकार की ममता है और जहां ममता होती है वहां व्यक्ति का अहंकार भी होता है, अभिमान भी होता <coughs> कि मेरा इतना बड़ा राज्य तो अब राज्य में ममता और राज्य का तेरा अभिमान मेरा इतना बड़ा परिवार ब्राह्मण तो कहेगा मेरा इतना बड़ा परिवार तो मेरा तो परिवार कहेगा और फिर उस परिवार का उसे अभिमान भी होगा <coughs> इसी प्रकार से व्यक्ति कहेगा ये मेरा ज्ञान न इतना समझदार न इतना जानकार न इतना बुद्धिमान और फिर उसका अहंकार भी होगा अभिमान भी होगा कि मेरा ऐसा ज्ञान कुछ स्थूल वस्तुओं में ममता होता है कुछ सूक्ष्म में भी होता है। कबीरदास का कहना है कि स्थूल वस्तुओं का अभिमान तो छोड़ा जा सकता है और ममता भी छोड़ी जा सकती है जब सूक्ष्म वस्तुओं में आती हैं, तब उनका ममत्व छोड़ना मुश्किल पड़ता है वहां अटक जाता है व्यक्तिजाग टेंशन तजना सहज है सहज प्रयाता मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना स्थल बातें पहले गिना दी कहती ये तो दिखाई देती छोड़ दी तो लोग आते हैं देखो कैसा छोड़ दिया है तो उसका छोड़ना आसान भी है और तो छोड़ा दिखाई भी देगा लेकिन जब सम्मान हो आदर लोग करें तो उस सम्मान से बचो सम्मान अच्छा न लगे ये लगे गौरवम नरक रौरवम ये गौरव गौरव कुछ नहीं है ये नरक है रौरव नरक है ये होना मुश्किल का तो कहते है कि इस प्रकार ये अनेक प्रकार की ममता है उनसे बचने की बात है ये मुनिवर जतन कर ही लागी कहते कि मुनि लोग यही करते आ रहे हैं प्राचीन काल में अनेक लोगों ने ऐसे कहा मुनि यत्न करें जी इलागी सारे यत्न करते हैं जिस परमात्मा के लिए और भूख राज तेज हो ही बिरागी राजा लोग अपना राज्य छोड़कर के विरक्त क्यों होते हैं ये राज्य और संपत्ति संसार की जो उससे भी ज्यादा मूल्यवान परमात्मा को प्राप्त करना ज्यादा मूल्यवान वस्तु है ऐसा थोड़ा परमात्मा कुछ नहीं संपत्ति सब है परिवार ही सब है विपरीत बुद्धि है इसमें क्या रखा है ये सब छूटने नहीं वाले हैं नासवान वस्तुएं तो है। चाहे परिवार हो चाहे धन सम्पत्ति हो चाहे कुछ भी प्राप्त कर लिया हो जीवन में भौतिक रूप से वो सब नासवान है परमात्मा अविनाशी उसको अगर नहीं प्राप्त किया तो ये सब तो जाए रहे पाई बिन पाई एक जगह दूसरे कह दे ये तो सब जो कुछ भी संसार में सब इकट्ठा किया है इसको तो समझो बस ये जाय रही है बचने वाली नहीं पाई बिन पाई तुमने समझते हो मैंने ये पा लिया वो पा लिया थोड़ी दिन में आप देखो कि पाया हुआ सब बिना पाया हुआ हो गया इसलिए एक परमात्मा को पकड़ो उसी को जानो वही एक सत वस्तु सदा साथ रहने वाली <coughs> इसलिए भूप राज तब हो ही विरागी जब राजाओं को समझ में आ गया कितनी राज्य हमने प्राप्त कर लिया लेकिन जिसलिए राज्य प्राप्त किया था जैसा सुख जैसी शांति विश्राम चाहते थे जैसा आनंद चाहते थे उसमें प्राप्त नहीं हुआ तो राज्य भी छोड़ देते दादा और राज्य इसको जब इसको जो हम चाहते तो वो नहीं मिला तो क्या फायदा है? वो रास्ता पकड़ो जो मुर्गियों का ऋषियों का उस रास्ता को देखो <coughs> तो सोई कौशला थी सरगुराया फिर कहती है सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी फिर कहती है कि सोई कौशला थी सरगुराया तो वही भगवान जो श्री राम जी है कौशला थी श्री राम जी है और आये उपकरण तो वही परद अब वो तो वो जो यहाँ आए हैं तो तुम समझते हो तुमसे डर करने आये थे उनको मारने आये वो तो तुम्हारे ऊपर दया करने आए दया करने के माने ये कि तु, अब वो तुमको घर बैठे हुए आ गए तुम्हारे अब तुम जाओ बस उनके शरण में सीता जी को सौंपो उनके चरणों में प्रणाम करो और लंका अचल राज्य तुम करो बस हनुमान जी जैसे कह गए थे उनसे जब रावण के दरबार में पकड़े गए तो रावण को समझाया हनुमान जी रामचरण पंकज उद रहो लंका अचल राज्य तुम करो सीधी सी बात ये कि तुम भगवान श्री राम जी के शरण में जाओ उनके चरणों के हृदय में धारण करो और फिर उसके बाद तुम्हें कोई मारने वाला नहीं लंका चलो राज्य तुम करो अब वो वही उसी प्रकार की बात जो वो जो हनुमान जी ने बताई थी उसी प्रकार की बात वही है विभीषण ने जो बात कही थी वही सब लोग वही रावण को समझाते हैं इसलिए कहते हैं सही कौशलाधी करवाया आयु कर्ण तो हमारे ऊपर तो दया करने आए हैं अब रावण को जितनी भी शिक्षा है इतने लोगों ने दी है चाहे ने दी हो चाहे मंदोदरी ने दी हो चाहे हनुमान जी दी, दी हो और आगे तमाम शिक्षा देने वाले आते रहेंगे रावण को शिक्षा देते रहेंगे सुख जो दूत बन करके गया था भेजा था रावण ने कि पता लगाओ विभीषण कहां गया और वहां कौन कौन हुआ समुद्र पार क्या कितनी सेना और तो सुख सारण करके वो जो दो दूत थे वो भी जब रावण के पास आए तो उन्होंने भी रावण को समझाया इनकी सबकी शिक्षा को अगर ध्यान में दो तो रावण को ये शिक्षा नहीं है शास्त्र तो रावण का बहना बनाते है रावण की प्रवृत्ति के जो भौतिकवादी मेरे घोर स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति उन सबके लिए ये शिक्षा यही है शिक्षा उन्हीं के लिए रावण कहाँ बताया अब विशासक क्यों पढ़ा जाता है केवल इसलिए कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो किसी का कहना नहीं मानते सुनते नहीं अहंकार और ममता पड़े हुए नाना प्रकार की पीड़ाओं दुखों से क्लेश में ग्रसित हो रहे हैं उन सब के लिए यही होगी लेकिन ये भी बात है कि लोग रावण जब नहीं मानता तो दुनिया में और लोग क्यों माने दूसरे लोग कहते रावण ने को मा मान ली इतनी शिक्षा दी तो हम क्यों मान लें लेकिन अगर रामा की जैसी दुर्बुद्धि न हो थोड़ी समझदारी की बात हो तो इतनी शिक्षा बहुत है समझने के लिए विचार करने के लिए सही रास्ते पर आने के लिए इससे ज्यादा और क्या साकर कह सकता है क्या कर सकता है तो जो कि यह मान हूं मोर शिखावन सुजस हो इत्य हूं पावन कहते अगर हमारी बात आप मान लो तो तीनों लोगों में आपको जो है यशकीर्ति छा जाए फिर तो पवित्र यश छा जाए सूजस हो तुमको अति पावन अति पावन सुजस का विशेषण अभी तक तो तुम्हारा यश तो तुम्हारा तीनों लोगों में है सबको जीता हुआ तुमने सबको लेकिन अभी तुम्हारा यश नहीं बदनामी है तुम्हारी एक तो बदनामी होती है और एक सुयश होता है यश होता है सब प्रशंसा करें अरे रावण देखो इतना शक्तिशाली हुआ तीनों लोगों का राजा हो गया और भगवान का भक्ति भी हो गया ज्ञान माने ऐसा जो परमार्थ पुरुष उसका सिद्ध हो गया तो ऐसे कहेंगे कि तब तो तुम्हारा यश बहुत हो जाए तो ऐसे कहे नये नई भरी गही पदक ऐसा कहकर के ऐसा कहते कहते मंदोदरी ने अभी तक तो ऐसी शिक्षा दे रही थी जो बुद्धि प्रधान थी अब मंदोदरी ने दूसरा अस्त्र खाया भावना का